शिव पुराण वायु संहिता जल में निवास करना पृथ्वी पर ही जल का निकल आना इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना जल तेज और वायु इन तीन तत्वों के शरीर को धारण करना तथा तो देह का फोड़े फुंसी और भाव आदि से रहित होना पार्थिव ऐश्वर्य के आठ गुणों को मिलाकर यह सोलह जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण है शरीर से अग्नि को प्रकट करना अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना हाथ में आग धारण करना शिष्ट को जलाकर फिर उसे जो का त्यों कर देने की क्षमता का होना मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु दो ही तत्वों से शरीर को रच लेना ये आठ गुण जली ऐश्वर्य के उपरयुक्त सोलह गुणों के साथ चौबीस होते हैं ये चौबीस तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं मन के समान वेगशाली होना प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना भारी हो जाना हल्का होना हाथ में वायु को पकड़ लेना उंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना ये आठ गुण तेजस ऐश्वर्य के चौबीस गुणों के साथ बत्तीस हो जाते हैं विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये ही बत्तीस गुण स्वीकार किए हैं शरीर की छाया का न होना इंद्रियों का दिखाई न देना आकाश में इच्छानुसार विचरण करना इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना आकाश को लांघना अपने शरीर में उसका निवेश करना आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना ये आठ गुण अग्नि के बत्तीस गुणों से मिलकर चालीस होते हैं ये चालीस ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं, यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है इसी को ऐन्द्र एवं आम्बर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना सबको अभिभूत कर लेना संपूर्ण गुह्य अर्थ का दर्शन होना कर्म के अनुरूप निर्माण करना सबको वश में कर लेना सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना ये आठ गुण पूर्वक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर अड़तालीस होते हैं चांद्रमश ऐश्वर्य इन अड़तालीस गुणों से युक्त कहा गया है यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं छेदना पीटना बांधना खोलना संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना सबको प्रसन्न रखना पाना मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्राजापत्य भी कहते हैं चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके आठ गुण मिलकर छप्पन होते हैं महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये छप्पन गुण हैं संकल्प मात्र से शिष्ट रचना करना पालन करना संहार करना सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना सबसे अनुपम होना इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना यह बौद्ध ऐश्वर्य है प्राजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके चौंसठ गुण होते हैं इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्राह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं इसे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य जिसे प्राकृत भी कहते हैं उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हैं और न दूसरे ही उसका पूर्णत्या वर्णन कर सकते हैं उसी को पौरुष पद भी कहते हैं गौड़ और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते ये सारी विज्ञान सिद्धियाँ औपसर्गिक है इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता